संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व त्रिपुरों की उत्पत्ति और उनके नाश का प्रसंग दुर्योधन ने कहा महाराज काल में महर्षि ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ उसे सुनिए और मैंने जो प्रार्थना की है उसके विषय में किसी प्रकार का विचार न कीजिए पहले तारका में नाम का एक संग्राम हुआ था उसमें देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम दैत करते हुए उनके संयम तप नियम और समाधि से पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने के लिए पधारे उन तीनों दैत्यों ने सर्वलोकेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा पितामह आप हमें ऐसा कि हम तीन नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से बिचरते रहें इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिलें उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाए तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाढ़ से नष्ट कर सके वही हमारे मृत्यु का कारण हो इस पर श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह कहकर अपने लोग को चले गए ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे दैत बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने आपस में सलाह करके मैदानों के पास जाकर तीन नगर बनाने को कहा प्रतिमान मैं अपने तप के प्रभाव से तीन पुर तैयार किए उनमें एक सोने का एक चांदी का और एक लोहे का था सोने का नगर स्वर्ण में स्वर्ग में चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा ये तीनों ही नगर इच्छानुसार आ जा सकते थे इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई सौ सौ योजन थी इनमें आपस में सटे हुए बड़े बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थी तथा अनेकों प्रसादों और राज द्वारों के उनकी बड़ी शोभा हो रही थी इन नगरों के अलग अलग राजा थे सुवर्ण में नगर तारकाक्ष था रजत में कमलाक्ष और लोह में विद्युत इन तीनों दैित्यों ने अपने अस्त्र बल से तीनों लोगों को अपने काबू में कर लिया इन दैत्यों के पास जहां-जहां से करोड़ों आकर उस कर हरि नाम का एक महाबली पुत्र था उसने बड़ी कठोर तपस्या की इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए उन्हें संतुष्ट देख कर हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा वर पाकर के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक हुई को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे उस बावड़ी में डालने पर वे उसी रूप उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे इस प्रकार उस बावड़ी को पाकर वे सारे लोगों को कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्या से सिद्धि पाकर वे देवताओं के भय की वृद्धि करने लगे युद्ध में उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था अब तो वे लोग और से अंधे होकर एकदम मतवाले हो गए उन्होंने लज्जा को एक ओर रख दिया और सब और लूट मार करने लगे वरदान के मद में चूर होकर वे समय समय पर जहां तहा देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से विचरने लगे उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के प्रिय उद्यान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे, तो को लेकर देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और उस नगरों पर वे सब और बद प्रहार करने लगे किंतु जब वे ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उन अभेद्य नगरों को तोड़ने में समर्थ न हुए तो भयभीत होकर अनेकों देवताओं को सांस ले ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें दैत्यों के कारण मिलने वाले अपने कष्टों की कहानी सुनाई इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से उनके वध का उपाय पूछा देवताओं की सब बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जो दैत्य तुम लोगों को दुख दे रहे हैं वह तो मेरा अपराध करने में भी नहीं चूकता इसमें संदेह नहीं की मैं सब प्राणियों के लिए समान हूं परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए इसके लिए उन तीनों नगरों को एक ही और वर मांगो वे अवश्य उन दैत्यों को मार डालेंगे ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंदिरादी सब देवता उन्ही के नेतृत्व में श्री महादेव जी के शरण में गए भगवान शंकर अपने शरणापन्नों को भय के समय अभेदान करने वाले और सबके स्वरूप हैं उनके पास जाकर वे सब उनके स्तुति करने लगे तब उन्हें तेजो राशि पार्वती पति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद दिया सत्कार करके सबको बैठाया फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे कहो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है भगवान के आज्ञा पाकर देवता लोग स्वस्थ होकर कहने लगे देवाधिदेव आपको नमस्कार है प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं और सबने भी आपकी स्तुति की है आप सभी की स्तुति के पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं शंभो हम आपको नमस्कार करते हैं आप सबके आश्रय स्थान और सभी का संहार करने वाले हैं ऐसे ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं आप सभी के अधीश्वर और नियंता हैं तथा वनस्पति मनुष्य गौ और यज्ञों के पति हैं हम आपको नमस्कार करते हैं देव हम मन वाणी और कर्मों से आपके हैं आप हम पर कृपा कीजिए तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहा देवगण भय को छोड़िए और बताइए मैं आपका क्या काम करू इस प्रकार जब महादेव जी ने देवता ऋषि और प्रतिगण को अभान दिया तो ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा सर्वेश्वर आपकी कृपा से इस प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वृद्धि दिया था इसके कारण उन्हें सब प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता देवता लोग आपके शरण में आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं सो तो आप इन पर कृपा कीजिए तब महादेव जी ने कहा देवताओं मैं मैं धनुष धनुष धारण करके रथ रथ में में सवार हो संग्राम भूमि तुम्हारे का करूंगा अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और तलाश करो जिसके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं देवताओं ने कहा देवेश्वर हम तीनों लोगों को तत्वों को जहां तहां से इकट्ठे करके आपके लिए एक तेजो मथ तैयार करेंगे ऐसा कर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया उन्होंने विष्णु चंद्रमा और अग्नि को बाढ़ बनाया तथा बड़े बड़े नगरों से भरी हुई पर्वत वन और दीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उसका रथ बना दिया इंद्र वरुण यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधार भूमि बना दिया इस प्रकार जब श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेव जी ने उसमें अपने आयुध रखे ब्रह्मदंड, रुद्रदंड और और और ये सब और मुख किए उस रथ की रक्षा में हुए। अथर्वा और अंगिरा उनके चक्र रक्षक बने ऋग्वेद सामवेद और समस्त पुराण तथा रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक बने तथा दिव्यवाणी और विद्याएं पार्श्व रक्षक बने स्त्रोत्र तथा और ओंकार रथ के अग्रभाग में सुशोभित हुए और धनुष धारण कर विष्णु सोम और अग्नि से बने हुए दिव्य बाढ़ को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए तब देवताओं ने सुगंध युक्त वायु को उनके लिए हवा करने को नियुक्त किया तब महादेव जी समस्त युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो पृथ्वी को कंपार सवार हुए बड़े-बड़े ऋषि बड़े गंधर्व देवता और अप्सराओं के समूह उनकी स्तुति करने लगे। इस समय भगवान शंकर खड्ग बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे उन्होंने हस कहा मेरा सारथी कौन बनेगा देवताओं ने कहा देवेश्वर आप जिसे आज्ञा देंगे वही आपका सारथी बन जाएगा इसमें आप तनिक भी संदेह न करें तब भगवान ने कहा तुम स्वयं भी विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो उसे मेरा बना दो। यह सुनकर देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा भगवान आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूँगा तो अपना वह वचन पूरा कीजिए देव हमने जो रथ तैयार किया है वह बड़ा ही दुर्धर्श है भगवान शंकर उसके योद्धा नियुक्त किए गए हैं पर्वतों के सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्र माला ही इसका बरूथ है किंतु उसका कोई सारथी दिखाई नहीं देता सारथी इन सब के अपेक्षा बढ़ चढ़कर होना चाहिए क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सारथी बनने योग्य नहीं है अब सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ है अतः अब आप ही रथ पर बैठ कर घोड़ो की रा दे हाकूंगा तब देवताओं ने संपूर्ण लोगों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी को श्री महादेव जी का सारथी बनाया जिस समय वे उस विश्ववंद रथ पर बैठे उसके घोड़ों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया परम तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने रथ पर चढ़कर घोड़ो की रास और संभाला और फिर से कहा रथ पर सवार होइए तब भगवान शंकर विष्णु सोम और अग्नि से उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुष से शत्रुओं को कम्पायमान करते रथ पर चढ़े उस समय महर्षि गंधर्व देव समूह और अपसराओं ने उनकी स्तुति की भगवान शिव रथ पर बैठकर अपने तेज से तीनों लोगों को दे करने लगे उन्होंने इंद्रादी देवताओं से कहा तुम लोग ऐसा संदेह मत करना कि यह बाण इन पुरों को नष्ट नहीं कर सकेगा अब तुम इस बाण से इन असरों का अंत हुआ ही समझो देवताओं ने कहा आपका कथन बिल्कुल ठीक है अब इन दैत्यों का अंत हुआ ही समझना चाहिए आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता इस प्रकार विचार करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए इसके बाद देवादेव जी उस विशाल रथ पर चढ़कर सब देवताओं के साथ चले। उनके इस प्रकार कूच करने पर सारा संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए ऋषिगण अनेको संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए ऋषिगण अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गंधर्वगण गं तरह तरह के बाजे बजाने लगे अब भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा प्रदापते चलिए जिधर वे दैत्यगण हैं, उधर ही घोड़े बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और वायु के समान वेगवान घोड़ो को दैत्य और दानवों से रक्षित उन तीनों पुरों की ओर बढ़ाया इस समय नंदेश्वर ने बड़ी भारी गर्जना की जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी उनका यह भीषण न सुनकर तारकासुर के अनेकों दैत्य नष्ट हो गए। उनके सिवा जो शेष रहे, वे युद्ध के लिए उनके सामने आ गए। अब भगवान शंकर ने भरकर अपने धनुष पर रौंदा चढ़ाया और उस पर बाढ़ चढ़ाकर उसे पार्श्व पतास्त्र से युक्त किया फिर वे तीनों पुरों के इकट्ठे होने का चिंतन करने लगे इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गए तो उसी समय तीनों नगर मिलकर एक हो गए यह देखकर देवता लोग बड़ी हर्ष ध्वनि करने लगे इस प्रकार जब असह्य तेजस्वी भगवान शंकर अचुरो का संहार करने की तैयारी कर रहे थे उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए उन्होंने तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींच कर उन पर वह त्रिलोकी का सार छोड़ा उस के छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गए उस समय बड़ा ही आर्तनाद हुआ महादेव जी ने उस के, के भस्म करके समुद्र में डाल दिया इस प्रकार त्रिलोक हितकारी भगवान शिव ने कुपित होकर उस त्रिपुर का दाह किया और दैत्यों को निर्मूल कर दिया फिर अपने क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि को रोक उन्होंने कहा त्रिलोकी को भस्म न कर इस प्रकार दैत्यो का नाश हो जाने पर समस्त देवता ऋषि और लोग हो गए तथा बड़े श्रेष्ठ से भगवान भगवान शंकर की की करने लगे फिर आज्ञा पाकर ब्रह्मादि सभी देवगण सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए इस तरह श्री महादेव जी ने समस्त लोगों का कल्याण किया था उस समय जिस प्रकार जगत भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य किया था उसी प्रकार आप भी वीर कर्ण के का संचालन कीजिए राजन इसमें संदेह नहीं कि आप कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं कर्ण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान हैं तो आप रथ हाथने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदस्य हैं अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओं को उन दैत्यो के समान ही परास्त कर सकते हैं महाराज अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आज कर्ण संग्राम भूमि अर्जुन का वध कर सके कर्ण की हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अब आप आप ही ही के ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आप पर अवलंबित है अतः आप कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए महाराज कर्ण को स्वयं श्री परशुराम जी ने धर्म विद्या सिखाई है यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र न देते मैं तो कर्ण को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई देव पुत्र ही समझता हूं, यह कवच और कुंडल पहने उत्पन्न हुआ है तथा विशाल बाहु और महारथी है इसीलिए उसका जन्म सूत कुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है